गुरु ओशो के अमृत प्रवचन अपने मन को पहचानो प्रवचन नंबर 11 आशा निराशा के पार भाग एक पहला प्रश्न जीवन की व्यर्थता का बोध ही क्या जीवन में अर्थवत्ता का प्रारंभ बिंदु बन जाता है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 आत्मवंशना होगी धोखा होगा बेईमानी होगी फूल होते ही नहीं तो तुमने अपने ही हाथ अपने को काराग्रह में बंद कर लिया फिर तुम तड़पोगे कोई दूसरा तुम्हें इस काराग्रह के बाहर नहीं ले जा सकता अगर तुम्हारी ही तरफ तुम्हें बाहर उठने की सामर्थ्य नहीं देती और तुम्हारी ही पीड़ा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 तो तुम पाओगे की निरअहंकारिता से ज्यादा प्रीति कर और कुछ भी नहीं और जिसे निरअहकारिता आ गई सब आ गया फिर उसे किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं निरअहकारिता का मंदिर जिसे मिल गया वो पत्थरों के मंदिर में जाए भी क्यों निरअहकारिता का मंदिर जिसे मिल गया उसके तो अपने ही भीतर के मंदिर के द्वार खुल गए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 सूरज कुछ कहे सुन लेना ना कहे तो उसके मन में आनंदित हो लेना बंधी हुई प्रार्थनाएं मत दोहराना क्योंकि बंधी हुई प्रार्थनाएं कंठों में उस से नीचे नहीं जाती बस कंठों तक जाती है, कंठों से आती है। इसलिए अक्सर तुम पाओगे कि जिनको प्रार्थनाएं याद हो गई हैं वो प्रार्थनाओं से वंचित हो गए वो प्रार्थना करते रहते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 उन पर गंदगी इकट्ठी हो गई थी जू पड़ गए थे मक्खियां भनभनाती रहती थी सफाई का कोई इंसान नहीं किया गया था ये तो प्रयोग था एक तीन महीने में, में मनोवैज्ञानिकों ने जो निष्कर्ष निकाला वो ये था कि वो जो गंदे बंदर थे जिन पर मक्खियाँ झूमती रहती हैं और जिनके शरीर पर जू पड़ गई थी और जिनको नहलाया धुलाया ना गया था वो ज्यादा शांत और ज्यादा प्रसन्न और जिनको नहलाया धुलाया जाता था ठीक भोजन दिया जाता था वक्त पे दिया जाता था और सब तरह की सास संभाल रखी गई थी एक मक्खी नहीं जाने दी, वो बड़े परेशान फिर यही प्रयोग कुत्तों पे भी दोहराया गया और यही परिणाम पाया गया तो मनोविज्ञान को ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब तुम्हारी जिंदगी में बहुत परेशानी होती है तब तुम ज्यादा शांत होते